सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं गणपति यूनिवर्सिटी गणपति यूनिवर्सिटी संभावनाओं की यूनिवर्सिटी नमस्कार आप सुंदर रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में हम लोग कुछ ख़ास बात करते हैं और कुछ ख़ास लोगों से आपकी मुलाकात करते हैं जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट है तो आइए ऐसे ही एक्सपर्ट से हम बात करेंगे करियर इन बायोटेक्नोलॉजी के बारे में तो आप सभी की तरफ से विद्यार्थी मित्रों की तरफ से और श्रोताओं की तरफ से गौरव जी का बहुत बहुत स्वागत है जो नासिक से आ रहे हैं और वैसे उनका नेटिव अमरावती है तो आप सभी की तरफ से गौरव जी का बहुत बहुत स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में धन्यवाद रमेश जी गौरव जी बहुत बहुत स्वागत है और अच्छा लगता है कि आप बायोटेक्नोलॉजी में इतना कुछ कर रहे हैं और एक लेबोट्री भी आपका खुद का है और एक बहुत ही अच्छा रिसर्च भी आपने किया है तो मुझे अच्छा लगा कि आपके पास काफ़ी नॉलेज है तो मैं उसको जानना चाहूँगा और हमारे विद्यार्थियों तक पहुँचाऊँगा ताकि आपके माध्यम से आपके विचारों से और आपने जिस तरह से अपना करियर बनाए वैसे हमारे विद्यार्थी मित्र भी अपना करियर को अच्छी तरह से बनाएँ तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा गौरव जी कि मेरी और आपकी पहली मुलाकात है और हमारे विद्यार्थी भी आपको पहली बार सुन रहे हैं तो मैं चाहूँगा उनके लिए आप अपने बारे में बताएं मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे आपने इस चैनल पे मधुबन रेडियो पे अपने जो विचार है वो आपसे शेयर करने के लिए बुलाया और उस माध्यम से मैं अपना परिचय भी देना चाहूँगा जी Uh, मेरा लौकिक नाम है गौरव और मेरा पीएचडी हुआ है बायोटेक्नोलॉजी में 2002 में मैंने एमएससी बायोटेक्नोलॉजी किया और उसके बाद में फिर मैंने एक सीड इंडस्ट्री ज्वाइन किया अच्छा उस कंपनी का नाम था कृषिधन सीड्स प्राइवेट लिमिटेड जालना में वहाँ पे मैं आरएनडी मैनेजर था और उस कंपनी के तहत हमने बी कॉटन उस प्रोजेक्ट पर काम किया तो वहाँ पे हमने जो बीटी कॉटन है उसके अलग अलग जाती जो है उसको डेवलप किया जो हाइल्डिंग है जिसमें ज़्यादा उत्पादन क्षमता है और जिसमें बीटी ट्रेट मौजूद है बीटी ट्रेट की विशेषता यह है कि अगर ये जीन अगर ये ट्रेट कपास में होगा तो उस पर जो सुंडी है कैटरपिलर जो कॉटन को अटैक करती है जी जी। वो उस पर नहीं आती है और उसका जो अगर वो आए भी तो उसका वो डेथ हो जाएगा अच्छा। तो उस प्रोजेक्ट पे हमने उस सीड कंपनी में काम किया है वहाँ पे मैंने लेबोटरी भी सेट किया है और इसी तरह मैंने अनेक जो सीड कंपनीज है उसमें काम किया है जैसे बसंत सीट्स प्राइवेट लिमिटेड निर्मल सीड्स प्राइवेट लिमिटेड और ये पूरा सीड इंडस्ट्री का मेरा एक्सपीरियंस रहा है बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में तो आज मुझे खुशी है कि मैं इस एक्सपीरियंस को आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में बहुत बहुत लोग स्टूडेंट्स अपना करियर बनाए और आज का ये बहुत अहम मुद्दा है क्योंकि जैसे लोग आईटी की तरफ आगे, अपन, बढ़, आगे बढ़ रहे हैं उसी तरह आ, क, के। कुछ कुछ कुछ दिनों के बाद में बीटी को भी उतनी वैल्यू आने वाली चारे है, है बायोटेक्नोलॉजी और मैं तो ऐसा कहूँगा आईटी और बीटी ये दोनों ही फील्ड इसके बाद में चलने वाले हैं तो स्टूडेंट्स uh, के लिए इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है जी गौरव जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने बारे में सुनकर बहुत ही अच्छा लगा और जिस तरह से अलग अलग कंपनियों में जब हम लोग काम करते हैं तो एक एक्सपीरियंस हमारे पास आते जाता है और वो एक्सपीरियंस हमें आगे की ओर ले जाता है तो ये बहुत ही अच्छी बात आपसे सीखने को मिलता है कि जब भी हम लोग पढ़ाई करते हैं एक कहीं ना कहीं हमें जो है जॉब में काम करना चाहिए जिस तरह का आपका फील्ड है उसी फील्ड में जाके भले छोटा स्तर पे क्यों ना हो लेकिन आपको एक्सपीरियंस मिलने के लिए आपको दो तीन साल अगर आप निकालते हैं तो उसके बाद एक अच्छे मुकाम पे आप पहुंच जाते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है आइए आगे बढ़ते हैं और हम लोग जिस तरह से आज बात करने वाले करियर इन बायो के बारे में तो मैं चाहूँगा कि गौरव जी ये बताइए हमारे विद्यार्थी मित्रों को कि ये बायो है क्या चीज़ बायोटेक्नोलॉजीज uh, इसको आप uh, हिंदी में कह सकते हैं कि जैव तंत्र जी जी इट्स बेसिकली जो माइक्रोब्स एंड माइक्रोबियल प्रोसेसेस है उसका यूज ह्यूमन वेलफेयर के लिए करना ये उसका सिंप्लीफाइड डेफिनेशन होता है और इट्स बेसिकली यूज़ ऑफ माइक्रोब्स एंड माइक्रोबियल प्रोसेसेस फॉर यू बेनिफिशल ऑफ ह्यूमन बींग प्लान्ट Uh, and for entire human fraternity, so ये उसका uh, definition होगा और इसके इसको करने के बाद इसको अगर admission करना है इसमें career करना है तो आपको बारहवीं के बाद में आप उसमें uh, अपनी degree कोई भी uh, इसमें करके अच्छा किसी भी स्ट्रीम में हम स्ट्रीम लोग ट्वेल्थ करके फिर आ, इस फील्ड में, में आ सकते हैं लेकिन इसमें उस... कोई खास ऐसे साइंस का ही होना चाहिए ऐसा कोई जरूरी आ, नहीं नहीं इसमें आपको साइंस का होना जरूरी है बा, बारहवीं के बाद में आपको बेसिक जो सब्जेक्ट होता है बायोलॉजी वो होना जरूरी है और ग्रेजुएशन आपका भी बायोलॉजी या उस रिलेटेड फील्ड में होना है स्नातक डिग्री आपकी उसमें चाहिए तो उसके बाद में आपको एक तो आप बी बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं उसके बाद उस इस फील्ड में स्पेसिफिकली एंड उसके बाद में एम बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं और फिर आपके लिए उसमें भी बायोटेक्नोलॉजी में अलग अलग स्ट्रीम्स हैं जैसे आप एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं फार्मा बायोटेक कर सकते हैं इंडस्ट्री बायोटे इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं ऐसे अलग अलग ऑप्शन आप एम के दौरान आ, आप ले सकते हैं और मेरा जैसे एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी हुआ है तो मैं भी सबको प्रवृत्त करना चाहूँगा कि वो एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी करे क्योंकि ये अभी जो आ, सिनेरियो है एग्रीकल्चर का उस सिनेरियो को मरते नज़र हम आ, इस फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट करियर करें यही मेरी सबसे इच्छा और चाह होगी गौरव जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या चीज़ और इसके साथ साथ हम लोग किस तरह से इस फील्ड में एंट्री कर सकते हैं और बारहवीं के बाद एक आ, किसी भी तरह का बायोलॉजी के साथ जुड़कर आप जो है बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं उसके बाद एमएससी इन बायो कर सकते हैं तो इस तरह से आ, रेगुलर स्ट्रीम में आप इसके साथ पढ़ाई कर सकते हैं और अपना एक अच्छा डिग्री आपके पास हो तो फिर आगे आप बढ़ सकते हैं और इसके बाद तो फिर आपको अपना प्रैक्टिकल नॉलेज को गन करना है और एक अच्छे मुकाम पर आगे बढ़ना है तो वाई ये गौरव जी हमारे साथ हैं जिन्होंने प्रैक्टिकली इन चीज़ों को समझा है जाना है और अच्छी तरह से अभी अपने मुकाम पे हैं और काम भी कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि इस फील्ड में जैसे कि बहुत सारी बातें हमने सुनी है बायोटेक्नोलॉजी के बारे में और ख़ास करके फार्मास्यूटिकल में और किसानों के एग्रीकल्चर फील्ड में इसका बहुत ही अहम रोल है तो मैं चाहूँगा कि कुछ लोग जो इस फील्ड में अपना करियर बना के अच्छे मुकाम पर है सफ़ल करियर बनाए हैं उसके कुछ एग्ज़ाम्पल ज़रूर बताएँ इस विषय पे मैं तो खुद का ही एग्जाम्पल देना चाहूंगा जी जी क्योंकि मैं बहुत ही मतलब पुअर बैकग्राउंड से था हा, हा, और हा, हा। मेरा एमएससी बायोटेक्नोलॉजी होने के बाद में मैंने सीड इंडस्ट्री ज्वाइन किया मुझे सीड इंडस्ट्री ने अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया और इस इंडस्ट्री में काम करते करते मैं इस उस मुकाम पे पहुंचा जहां पे हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ़ बायोटेक्नोलॉजी चलाता है उसकी स्पेसिफिकली दो स्कीम्स होती है जिसके थ्रू गवर्नमेंट फंडिंग करता है उसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री पार्टनरशिप प्रोग्राम एंड स्मॉल इनोवेशन बिजनेस रिसर्च इनिशियेटिव जिसको सिबरी भी बोला जाता है तो इस दो प्रोग्राम के तहत हमने हमारी सीड इंडस्ट्री में और हमारी पर्टिकुलरली बायोटेक्नोलॉजी लैब को फंडिंग मिला और उसमें हमने प्रोजेक्ट्स किए तो 2010 में हमने एक प्रोजेक्ट किया जिसका नाम था डेवलपमेंट ऑफ़ न्यूट्रिशनली इम्प्रूवड ब्रासिका जिसको हम राई बोलते हैं या मोहरी बोलते हैं हाँ। और उसमें उसका जो ऑयल होता है वो तीखा होता है जिसका कंजम्शन हरियाणा पंजाब नॉर्दर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है और इस ऑयल में जो कंटेंट होते हैं वैसे तो ये ऑयल हेल्दी है बट इसमें दो कंटेंट होते हैं यूरिसिक एसिड और ग्लूकोसिनोलेट ऐसे नहीं, नहीं, दो कंटेंट होते हैं जो यूरिसिक एसिड होता है वो हेल्थ के लिए हानिकारक होता है इससे हृदय से जो जुड़े हुए रोग हैं वो होते हैं और ग्लूकोसिनोलेट से घेंगा या ग्वाइटर भी हो सकता है लेकिन इसको खाने में ज़्यादा यूज़ करते हैं और लोग इसको बहुत ही चाव से खाते हैं लोग इसको ज़्यादा पसंद करते हैं और बॉडी पेस्ट को हाँ, मसाज के लिए भी ज़्यादा यूज़ करते, करते हैं है। तो इस इस क्रॉप में हमने इस ऑयल में ये दो कंटेंट हमने उसके जो जीन्स है वो जीन्स यूज करके इसको उसकी लेवल जो है वो जैसे ग्लूकोसिनोलेट की लेवल होती है 120 माइक्रोग्राम तो उसका लेवल 30 माइक्रोग्राम से नीचे लाया अच्छा 30 माइक्रोमोल से नीचे लाया है इस ऑयल में और ऑयल केक में और जो ग्लूको यूरिसिक एसिड है उसका लेवल जो होता है वो 40 परसेंट अबव होता है तो उसका लेवल 2 परसेंट के नीचे लाया है अच्छा, अच्छा। तो इस तरह की जो वेराइटीज़ डेवलप होती है क्योंकि उनका जो लेवल है आपने जीरो के आसपास लाया है तो इसको डबल ज़ीरो कहते हैं और ऐसी डबल ज़ीरो वेराइटीज़ हमने डेवलप की और ये डबल ज़ीरो वेरायटीज़ डेवलप करने के बाद में हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी उन्होंने सम्मानित भी किया और उसको बेस्ट इनोवेशन इन एग्रीकल्चर से हमको अवॉर्ड से नवाजा भी बहुत बड़ी निर्मल सीट्स में किया जिसका मैं प्रोजेक्ट पी आई बी था तो यह प्रोजेक्ट अभी हुआ है ऐसे ही हमने और भी दो प्रोजेक्ट किए हैं जो भिंडी पे है और भिंडी में जैसे जनु किया बदल किया हमने उसमें ट्रांसफॉर्मेशन किया तो वायरस का हम जीन भिंडी क्रॉप में डाल रहे हैं ताकि उसमें वायरस ना आए क्योंकि भिंडी में एलोवेंड मोजा एक वायरस का एक मेजर प्रादुर्भाव है और उसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं है कोई पेस्टिसाइड उसके लिए काम नहीं करता है तो हमने बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स यूज़ करके भिंडी को वायरस रजिस्टेंस बनाने के लिए प्रोजेक्ट डाल लिखा है और गवर्नमेंट को सबमिट किया है गवर्नमेंट ने उसको फंड भी किया है और उसको अभी ये प्रोजेक्ट कम्प्लीशन पर अच्छा तो ये हमारा जैसे इस इसमें मेजर अचीवमेंट लगता है और जो गवर्नमेंट ने भी उसको अच्छा। रिकॉगनाइज किया है जी गौरव जी बहुत ही अच्छी बात है आपने अपना एग्जाम्पल खुद का दिया कि इस तरह से रिसर्च आरएनडी आपने करके जो है बहुत ही अच्छा राई का जो ऑयल है उसके बारे में आपने बताया और साथ ही साथ अभी वर्तमान समय में भिंडी पर जो वायरस है उसके बारे में आपका प्रोजेक्ट चल रहा है और जिसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव भी आपको मिला है तो बहुत ही अच्छी बात है कॉन्ग्रेचुलेसन आपको इन एडवांस में और मैं चाहूँगा कि हमारे विद्यार्थी मित्र इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं और वो बायोटेक्नोलॉजी के बारे में काफ़ी कुछ जान पा रहे हैं और आपसे सुन भी रहे हैं मैं चाहूँगा कि इसमें जैसे कि हम लोग किस तरह का रुचि चाहिए क्योंकि कई बार होता है कि बच्चों को जो है करियर के बारे में जैसे बड़ी बड़ी बातें सुन लिया रहे इसमें ऐसा है इसमें ऐसा है, नाम हो सकता है पैसा मिल सकता है तो वो आकर्षण से भी कभी कभी एंट्री कर लेते हैं लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो अपने स्किल्स को देखें और किस तरह का स्किल बच्चों के अंदर होना चाहिए जो इस फील्ड में आगे बढ़ सके मुझे ऐसा लगता है कि जैसे दसवीं या बारहवीं तक जब आप पहुंचते हैं उस समय हमको अगर स्पेसिफिकली रिसर्च में इंटरेस्ट है हमारा सोच रिसर्च वाला है हमको किसी क्षेत्र में रिसर्च करना है तो बायोटेक्नोलॉजी फील्ड उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है और जिन बच्चों का झुकाव बायोलॉजी सब्जेक्ट की तरफ है या बॉटनी सब्जेक्ट की तरफ है या माइक्रोबायोलॉजी की तरफ है तो उन बच्चों ने इस सब्जेक्ट को प्रिफर करना बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि उनका जो बेसिक सेटअप होता है मेंटल सेटअप वो उस बैकग्राउंड का होता है तो मैं चाहूँगा कि जो बच्चे बारहवीं में बायोलॉजी की तरफ उनका मोटिवेशन है बायोलॉजी की तरफ उनका ये है ध्यान है तो वो ज़रूर बच्चे एम या बी बायोटेक्नोलॉजी करें और इसमें उनका आगे भी बहुत अच्छा करियर होगा क्योंकि अभी गवर्नमेंट अभी नए नए प्रोग्राम्स लॉन्च कर रही है गवर्नमेंट में की एक स्कीम भी है एमएससी के बाद में गवर्नमेंट बायोटेक्नोलॉजी हुई है बच्चों को छः महीने के लिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी देती है अच्छा। जिसके लिए बच्चों को गवर्नमेंट पैसा भी देती है महीने का वो छः महीने का ट्रेनिंग होता है और इंडस्ट्री को इसमें फ़ायदा भी है क्योंकि इंडस्ट्री को बच्चे मिल जाते हैं उस क्षेत्र में फ्रेशर तो और बच्चों को भी फायदा होता है कभी कभी इंडस्ट्री में काम करते करते वहाँ पर वो एप्सॉप भी हो सकते हैं तो ये गवर्नमेंट नया ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रही है बायो टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड के माध्यम से जिसका नाम है बी प्रोग्राम बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम तो एमएससी होने के बाद में बच्चे ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जरूर कर सकते हैं और इसमें इजीली अपना करियर बना सकते हैं अच्छा गौरव एक और बात मैं पूछना चाहूंगा जैसे कि हमने बात की बायोटेक्नोलॉजी के बारे में और किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं वो भी जाना तो कौन से कौन से कॉलेज है जिसमें अच्छा हम लोग इस चीज़ के बारे में जान पाते हैं आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा बताइए भारत में कौन कौन से कॉलेजेस है गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज के बारे में बायोटेक्नोलॉजी के कॉलेज अभी तो जहाँ तक मेरा सोच है कि सभी जगह उपलब्ध है ये फील्ड क्योंकि अभी इंजीनियरिंग जैसा ही इनके कॉलेजेस हैं और मेरा जैसे हुआ है अमरावती यूनिवर्सिटी से तो यूनिवर्सिटी किसी भी यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंट है वहाँ से बायोटेक्नोलॉजी करने से विद्यार्थियों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल और जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो ज़्यादा मिलेगा क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल पर जो इक्विपमेंट होती है और प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है वो उसका लेवल थोड़ा सा प्राइवेट कॉलेज से ज़्यादा होता है फिलहाल सभी जगह जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है अमरावती यूनिवर्सिटी है पुणे यूनिवर्सिटी है जलगाँव यूनिवर्सिटी है तो सभी जगह पे ऐसे यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट्स होते हैं और वहाँ से अगर विद्यार्थी अपना करियर करे तो उनके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और प्राइवेट कॉलेज भी हैं जैसे अमेठी के कॉलेज है डी पाटिल के कुछ कॉलेजेस है मुंबई में तो वहाँ से भी विद्यार्थी एम कर सकते हैं गौरव जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी मित्रों को काफी कुछ करियर इन बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी हासिल हुई है और अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे कि बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग किस तरह से अपना करियर को फ्रेम कर सकते हैं तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं लेकिन अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं रिडोम वन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मुस्कते रहो ये मत कहो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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में और हमारे साथ नासिक से गौरव जी हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं करियर इन बायोटेक्नोलॉजी के बारे में और ख़ुद भी बहुत ही अच्छा बायोटेक्नोलॉजी में एक अच्छा मुकाम हासिल किया है और गवर्नमेंट के तरफ से उनको खास राई का जो तेल है उसमें रिसर्च करने के लिए आर के लिए उन्हें अवार्ड भी दिया गया है और वर्तमान में वो और भी आर का काम कर रहे हैं जिसके लिए उनको गवर्नमेंट सपोर्ट मिल रहा है तो अच्छी बात है और मैं चाहूँगा कि हमारे विद्यार्थी अगर आर में रुचि रखते रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं या उस तरह का आपकी सोच है तो इस फील्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है वेलकम है और बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बताया यूनिवर्सिटी लेवल पे अगर आप इस फील्ड में जाते हैं पढ़ाई करते हैं तो एक अच्छा मुकाम हासिल करने के लिए आपको जो है काफी टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है इसमें पढ़ाई के समय में तो वो चीज़ें यूनिवर्सिटी में अच्छा होता है जिसके माध्यम से आपकी पढ़ाई भी अच्छी होती है तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं ये जानना चाहूंगा जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे करियर इन बायो के बारे में तो मैं चाहूँगा कि में जैसे रिसर्च की बात हो रही तो इन फ्यूचर किस तरह की बातें हो सकती हैं और कैसे इसका फ्यूचर है जैसे शुरुआत में आपने कहा कि इसका आईटी सेक्टर में जिस तरह से एक ग्रूमिंग गुण, कंपनी क्या आते हैं एक मना बढ़ने वाली कंपनी तो वैसे बीटी के क्षेत्र में और क्या क्या हो सकता है संभावनाएं क्या क्या है तो मेरा जैसे क्षेत्र है एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी उसको हाईलाइट करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि इन कमिंग टाइम एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी विल बी बूमिंग एरिया बिकॉज अभी जो आप देख रहे हैं कि वाटर्स कैरेसिटी लैंड्स कैरेसिटी पॉपुलेशन इज ग्रोइंग डबलिंग एंड बाय द 2025 आपको कम रिसोर्सेस में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन देने वाली जो जाति है आ, वो निर्माण करनी होगी और उस हिसाब से बायोटेक्नोलॉजी का रोल उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होगा क्योंकि विदाउट uh, बी आप ऐसी प्रजातियां नहीं बना सकते हैं नहीं विकसित कर सकते जैसे कि मैं आपको उदाहरण भी देना चाहूँगा 2002 में इंडिया में भारत में आ, बीटी कॉटन का टेक्नोलॉजी आया और 2002 में पूरा कपास का क्षेत्र भारत में नॉन बीटी क्षेत्र था सभी आ, जो फार्मर्स है वो नॉन बीटी कॉटन लगाते थे लेकिन आज 2016 में आज का पूरा क्षेत्र कपास का क्षेत्र वो बीटी टी कॉटन हुआ है और इसका एक महत्वपूर्ण मैं टेक्नोलॉजी का आपको उदाहरण भी दे दूँ जी कि पेस्टिसाइड इंडस्ट्री 2000 हज़ार 2000 में 25,000 करोड़ के आसपास थी जो घट के पंद्रह करोड़ के आसपास आ गई 2016 में और सीड इंडस्ट्री जो है वो 10,000 करोड़ के आसपास थी जो अभी बढ़ के पंद्रह या 20,000 करोड़ के आसपास आ गई है तो ये सिर्फ पॉसिबल हुआ है बीटी टेक्नोलॉजी की वजह से तो ऐसी ही टेक्नोलॉजी की हमको भविष्य में ज़रूरत है और ऐसी टेक्नोलॉजी जैसे डीएनए एडिटिंग है हर्बिसाइडल डेवलपमेंट है ड्रॉट रेजिस्टेंस है तो ऐसी टेक्नोलॉजी पाइपलाइन में है और हम मैं भी चाहता हूँ कि विद्यार्थी ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम करें क्योंकि भविष्य में यही टेक्नोलॉजी हमको ऐसे पौधे बनाने में या ऐसे क्रॉप्स विकसित करने में मदद करेगी जो हमें ज़रूरत है जो हाइल्डिंग हो गए डिसीज रेजिस्टेंस हो गए पेस्ट रेजिस्टेंस हो गए ड्राउट एंड सेलिनिटी टॉलरेंस होंगे अगर बायोटेक्नोलॉजी का टूल्स का इंटरवेंशन का हम उपयोग करें तभी हम ऐसे प्रजातियाँ विकसित कर सकते हैं तो यही मेरा कहना होगा कि आने वाले समय में बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ही अच्छे दिन आने वाले हैं <laughs> चलिए गौरव जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि बायोटेक्नोलॉजी का जो सिचुएशन है वो आपने बताया कि इस तरह से फार्मिंग में और इवन जो समय की मांग है जिसको कह सकते हैं वर्तमान समय को देखते हुए जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है उस हिसाब से इस इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा एक रेवोल्यूशन हो सकता है लेकिन बात यही है कि हमें इसमें अच्छी तरह से काम करना होगा एक रिसर्च के रूप में अगर हम काम करेंगे एक नई सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसमें बहुत ही अच्छा हम अपना करियर बना सकते हैं तो मैं चाहूँगा कि हमारे विद्यार्थी सोच रहे होंगे बातें तो बहुत हो गई लेकिन इनकम किस तरह से शुरुआत हो सकती है हमारा अगर हमने बायोटेक्नोलॉजी पूरी की पढ़ाई की एम एस सी इन बायोटे बी इन बायोटेक्नोलॉजी किया या एम एस सी इन बायोटेक्नोलॉजी किया तो किस तरह से हमारा जॉब शुरू होगा कितने से हमको इनिशियली पेमेंट मिल सकता है इसमें एम बायोटेक्नोलॉजी होने के बाद में अगर आप गवर्नमेंट का नेट एग्ज़ाम पास करते हैं क्लियर करते हाँ। हैं है, हाँ। तो गवर्नमेंट पीएचडी करने के लिए फेलोशिप भी देता है जो फेलोशिप तीस हज़ार या चालीस हजार के आसपास होती है और आप पीएचडी भी कर सकते हैं साथ साथ में आपका अर्निंग भी होता है तो ये सॉर्ट ऑफ अर्निंग एंड लर्निंग मेथोडोलॉजी दोनों चीज़ें हो सकती है तो एक तो ये ऑप्शन हो गया आपके लिए या हाँ। फिर आप किसी भी इंडस्ट्री को अप्रोच करके अगर आपने एम लेवल पर कुछ अच्छा डिजर्टेशन किया है प्रोजेक्ट लिखा है तो आपको इंडस्ट्री उस हिसाब से उस क्षेत्र में जैसे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है तो 15 से 20,000 स्टार्टिंग जो सैलरी है वो देती है या फार्मासिटिकल होगी तो उससे भी ज़्यादा बीस हज़ार से तीस हज़ार का स्टार्टिंग सैलरी होता है और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है वैसे वैसे आपका सैलरी मंथली सैलरी बढ़ते जाता है और आपको उस क्षेत्र में आपका रिकोगशन भी मिलता है और आपका प्रमोशन भी होता है तो ये डिपेंड करता है आप किस इंडस्ट्री में किस इंडस्ट्री को चूज करते हैं एम के बाद में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है या फिर दूसरा कोई ब्रेवरीज़ है तो तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग हिसाब से सैलरीज स्लॉट्स होता, होता है बट एग्रीकल्चर क्षेत्र में जिस क्षेत्र से मैं जुड़ा हुआ हुँ, उस क्षेत्र में 15 या बीस हज़ार वो शुरुआत में देते हैं या फिर मल्टीनेशनल कंपनी होंगी तो वहाँ पे तो बहुत ही अच्छा सैलरी होता है जैसे तीस हज़ार चालीस हज़ार के ऊपर भी वो सैलरी देते हैं और वहाँ पर आपको अच्छा प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलता है और आपको करियर बनाने के लिए अच्छा मौका भी मिलता है अगर आप किसी मल्टी कंपनी में जुड़ जाते हैं जुड़ जाते हैं तो चलिए गौरव जी बहुत ही अच्छी बात बताया और आशा करता हूँ हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को आज का इस कार्यक्रम में हमने जो बात की करियर इन बायोटेक्नोलॉजी के बारे में काफ़ी पसंद आया होगा और बहुत ही एक रोचक बातें इसमें आती है जैसे रिसर्च की बात होती है तो अच्छा लगता है कुछ नया करना है अगर आप ऐसे सोच रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है आप इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं तो आप इस फील्ड के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए और साइंस बैकग्राउंड के माध्यम से आप बी इन बायो कर सकते हैं बारहवीं के बाद में और किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप करते हैं तो ज़्यादा बेटर हैं ऐसा उनका कहना है गौरव जी का तो आइए जाते जाते मैं कहूँगा गौरव जी हम करियर के बारे में बात करते हैं तो मैं चाहूँगा कि आपका इस फील्ड में आना कैसे हुआ क्या बाय लक बाय चांस या फिर आपने पहले से ही सोच के रखा था <laughs> मेरा मेरा जैसे बचपन से ही आ, मैंने करियर हुआ दसवीं के आसपास जैसे मैंने बोला आपको नहीं, कि दसवीं दस या बारहवीं में आपका टील्ड कहाँ पे है तो मेरा मेंटल सेटअप था कि मैं प्लांट्स पे काम करूं नहीं, नहीं। तो मैंने बा, बायोलॉजी सब्जेक्ट को एडोप्ट किया किया और बारहवीं के बाद में, में मेरा बीएससी एनवायरनमेंट साइंस हुआ तो उसमें भी हमारा एक सब्जेक्ट होता है बॉटनी तो बॉटनी में मेरा अच्छा इंटरेस्ट था जो मैंने चिखलदारा में तीन साल वहाँ पे गुजारे और बीएससी एनवायरनमेंट किया उस माध्यम से बॉटनी विषय को लेके आगे बढ़ा आ, लेकिन तब मुझे बायोटेक्नोलॉजी का जो पता चला वो हमारे जो टीचर है उन्होंने मुझे बताया कि बायोटेक्नोलॉजी नया इमर्जिंग फील्ड है और उनके गाइडेंस के थ्रू मैं उस फील्ड में एमएससी के लिए एडमिट किया और एम बायोटेक्नोलॉजी होने के बाद में जैसे मैंने बोला कि मेरे दसवीं बारहवीं या बी में टोटल एक्सपीरियंस मेरा प्लांट्स साइंस में था प्लांट्स पे था तो मैंने एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी चूज़ किया और सीड इंडस्ट्री को अपना करियर पॉइंट ऑफ व्यू से चूज़ किया और अभी सीड इंडस्ट्री को ही जैसे अभी मेरा जो जॉब है वो 16 साल का मेरा सर्विस हुआ है लेकिन अभी मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं अपना खुद का कंपनी एग्रीकल्चर कंपनी खोल खोल रहा हूँ अच्छा और उसका नाम है ओपेरिस एग्री टेक्नोलॉजीज और उस उस माध्यम से मैं बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र में सर्विसेज प्रोवाइड करना और एग्रीकल्चर में काम करना यही मेरा लक्ष्य होगा चलिए बहुत ही अच्छी बात गौरव जी आपने बताया आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी मित्रों को काफ़ी मोटिवेशन मिला होगा आपके शब्दों से आपकी बातों से क्योंकि आप प्रैक्टिकल करते हैं तो हमारे विद्यार्थियों को ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल नॉलेज जब हम लोग सुनते हैं तो मोटिवेशन मिलता ही है तो मैं चाहूँगा कि हमारे सभी विद्यार्थियों को अगर इस फील्ड में आप जाना चाहते हैं आपकी रुचि है बायोलॉजी में साइंस में तो ज़रूर इस फील्ड में आप आगे बढ़ें और अच्छा करियर बनाएँ ऐसी शुभ करता हूँ और फिर से एक बार गौरव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा शुक्रिया करूँगा कि आप आएँ और बहुत ही अच्छी बातें आपने बायोटेक्नो टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं और जाते जाते मैं कहूंगा हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को और श्रोताओं को एक मैसेज के तौर पे मोटिवेशन दो शब्द जरूर सुनाएं एक संदेश के रूप में मैं जाते जाते यही कहना चाहूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा वर्ग जो इंजीनियरिंग मेडिसिन इस फील्ड की तरफ अपना झुकाव है वो ज़्यादा से ऐसी उनसे अपील करना चाहूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर फील्ड को अडोप्ट करें क्योंकि देश के किसानों को आपकी ज़रूरत है एग्रीकल्चर फील्ड को आपकी ज़रूरत है और इस देश को आपकी ज़रूरत है तो सभी अपना करियर एग्रीकल्चर में बनाए और इस देश को सफल बनाए इस एग्रीकल्चर क्षेत्र में सबसे सफल बनाए अच्छा, अच्छा। धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया गौरव जी बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया वर्तमान समय में भारत देश को एग्रीकल्चर फील्ड में काम करने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि वर्तमान में जो किसान है उसकी जो सिचुएशन है काफ़ी गंभीर है और वैसे भी देखा जाता है कि किसान का बेटा कभी किसान नहीं बन पा रहा है वो किसान भी नहीं चाहता कि उसका बेटा किसान बने वो चाहता है कि कहीं मल्टी कंपनी में नौकरी करे तो ये जो दुविधा है ये जो मुश्किलें हैं उसको हटाना पड़ेगा जब हम लोग इस फील्ड में आगे आएंगे एग्रीकल्चर फील्ड के माध्यम से एग्रीकल्चर फील्ड के द्वारा हम जब अपना करियर बनाएंगे और अच्छी खेती करेंगे अच्छे अच्छे नए इन्वेंशन करेंगे तो फिर से लोगों का एक रुझान बढ़ेगा और इसमें बहुत सारा काम हमको एक स्काई इज द लिमिट कह सकता हूँ आसमान छूने की इतनी बड़ी जो फील्ड है जिसमें आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और नाम भी कर सकते हैं तो आप आइए बॉस्ट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और फिर से एक बार गौरव जी का बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया चलिए मित्रों आज के लिए बस इतना ही करियर ऑप्शन कार्यक्रम में अगले बार फिर कुछ नई बातें लेकर हम आपके साथ होंगे तब तक आप बने रहिए के के साथ आप सुन आप सुन सुन रहे रहे हैं 90.4 एफएम सुनते रहो थे कार्यक्रम कार्यक्रम करियर ऑप्शंस प्रस्तुतकर्ता थे गणपति यूनिवर्सिटी गणपति यूनिवर्सिटी संभावनाओं की यूनिवर्सिटी हम सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे